शिवपुराण रुद्ध संहिता पीएम राज तदनंतर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे वे सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा को चले वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की फिर पूर्वक अपना सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढाढ़स बांध कर उन्हें सांत ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े वहां पहुंचकर कर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था कानों में कुंडल झलमला रहे थे और कंठ वनमाला से विभूषित था वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे श्री विग्रह पर पीतांबर शोभा दे रहा था और सनंदनादि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झाकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्त पूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे देवता बोले सामर्स्यशाली वैकुंठ आधिपति आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं आप त्रिलोकी के गुरु हैं श्री हरे हम सब आपके शरणापन्न हुए हैं आप हमारी रक्षा कीजिए अपनी महिमा से कभी चुत न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश आप ही लोकों के पालक हैं गोविंद लक्ष्मी आप में ही निवास करते हैं और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं आपको हमारा नमस्कार है इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्रीहरि के आगे रो पड़े उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा विष्णु बोले ब्रह्मन यह वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है तुम यहाँ किस लिए आए हो तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है वह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो संत कुमार जी कहते हैं मुने श्रीहरी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्रभाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत का सुनाई तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले श्री भगवान ने कहा कमल योनी मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूँ पूर्व जन्म में वह महातेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था मैं उनके वृत्तांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ सुनो इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है वह जगतजन्य तथा प्रकृति की परमोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है वही वहाँ सुंदर रूप से विहार करने वाली है उनके अंग से अद्भुत बहुत से गोप और गोपियाँ भी वहाँ निवास करती हैं वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं वही गोप इस समय शंभू की इस लीला से मोहित होकर श्रापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनियों को प्राप्त हो गया है